परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज समाधरणीय कानुड़िया जी समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं हम सभी लोग पुनः इस पावन प्रांगण में श्रीमद भागवत के माध्यम से एक राजा के जो प्रश्न है महात्माओं से विदेहराज निमि जो कि उस समय के बहुत बड़े राजा थे और नव योगेश्वरों की मस्ती को देख करके उनके आनंद को देख करके उनके मन में जो प्रश्न हुए उन्होंने पूछे और उन्ही का जवाब नव योगेश्वर संवाद में प्रश्नोत्तर के माध्यम से दिया जाता है हम लोग कल चर्चा कर रहे थे एक सामान्य व्यक्ति जो गृहस्थास्त्र में है अपने काम में है व्यापार में है सर्विस में है किसी भी फील्ड में है उसको सरलता से अगर भगवान का अनुभव करना हो और माया से छुटकारा पाना हो तो उसका उपाय क्या है तो पहला उपाय तो इसमें यह बताया गया कि माया से वास्तव में पहली शर्त है कि हम छुटकारा पाना चाहते हैं क्या क्या हमको ये समाज ये परिवार ये संसार हमको काटने लग गया है क्या हमको इसमें एक उदासीनता एक निरसता एक अरुचि क्या हमको अनुभव होने लग गई है पहली शर्त यही है अगर हम ही को अच्छा लग रहा है तो अभी छूटने का प्रश्न नहीं और अगर ये काटने लग गया है मन छटपटाने लग गया है क्या बहुत हो गया दुनिया को देख करके अब ज्यादा दुनिया देखने की इच्छा नहीं है हा? लोगों का व्यवहार लोगों की सच्चाई जब तक इसमें अच्छा लग रहा है तब तक तो ये प्रश्न उसके लिए नहीं है अच्छा नहीं लगता लेकिन अच्छा क्या है यह पता नहीं है शाश्वत शांति कहां मिलेगी शाश्वत आनंद की अनुभूति कहां होगी इसकी जिसको खोज है उस साधक के लिए यह प्रसंग है तो पहली शर्त है कि हमको ये संसार में अरुचि है या रुचि है हमको ये संसार आनंददायक प्रतीत होता है या कटुता ये काटने लग गया है और जो सच्चा व्यक्ति होगा उसको ये संसार काटने लग जाता है क्यों क्योंकि संसार में सच्चाई खोजने से मिलती नहीं इसमें सच्चाई बहुत कम है दिखावा बहुत ज्यादा है आपको कोई प्रणाम भी करेगा तो सच्चाई से भी कर सकता है लेकिन दिखावा भी कई तरह का होता है कथा में भी ऐसे ऐसे लोग आते हैं बोझ राम जी महाराज बताते थे रायपुर में अपने रामकृष्ण मिशन आश्रम में ही उनका प्रवचन होता था रायपुर में वहां बोले कैसे व्यापारी कथा में आने लग गए जो कभी कथा में नहीं आते थे लोगों को आश्चर्य हुआ एक दिन लोगों ने उनसे पूछा कि आपको अचानक कथा में रुचि कैसे हो गई आप तो कभी नहीं आते थे जानते हो वो क्यों कथा में आने लग गए थे उन्होंने बताया कि मेरा इनकम टैक्स में केस फंसा हुआ है और इनकम टैक्स कमिश्नर यहां रोज प्रवचन में आते हैं। मैं इसलिए आता हूं कि कमिश्नर साहब मेरे को देख लें और समझ लें कि मैं भला आदमी हूं तो मेरे को थोड़ा छूट दे दे हा कथा में तो आ रहा है कथा में तो रोज आने लग गया लेकिन वो कथा के लिए ही नहीं आते थे वो आते थे किसके लिए कमिश्नर साहब के लिए, लिए। हा तो ये कथा में आना या इतना दिखावा है हा समाज में तो जो साधक होगा ये हाँ, जो महात्मा लोग घर परिवार छोड़ देते हैं ये क्यों छूट जाता है दिखावा देख के ये सच्चाई जो खोजने लग जाओगे ना महात्मा लोग कहते हैं भाई जो पोल है उसको ढकी रहने दो तब तक ठीक है इसके सच्चाई खोजने लग जाओगे हाँ, तो आपको वैराग्य आधे से ज्यादा तो बिना कथा सुने हो जाएगा सच्चाई खोजने लग जाओ तो ये जो है तो पहला प्रश्न है पहली शर्त है जो लोग कहते हैं माया नहीं छूटती है उनसे पूछो कि वास्तव में वो छूटना भी चाहते हैं क्या छूटना चाहते हैं तो अगला प्रश्न होगा छूटना ही नहीं चाहते उनको वही अच्छा लगता है हाँ बेटा अच्छा लगता है बेटे का बेटा अच्छा लगता है परिवार अच्छा लगता है मित्र वर्ग अच्छा लगता है चलो यहां तक तो ठीक है अब आजकल तो हा जन्मदिन मनाना एनिवर्सरी मनाना और ऐसे ऐसे लोग जो सालों भर झगड़ा करते हैं आपस में एनिवर्सरी के दिन होटल में जाके दिखाएंगे हाँ बड़े प्रसन्न बड़े खुश हमारे आश्रम में वृंदावन में एक कपल आए शादी के पचास साल पूरे हुए थे उत्सव मनाने आए थे आश्रम में स्वामी ओंकारानंद जी थे उस समय तो मैं भी था मेरे से बोले कि आपको भी आशीर्वाद देना है मैंने कहा भाई इसमें मैं क्या आशीर्वाद दूंगा शादी का उत्सव है नहीं माने नहीं चलना ही है मंच पे गया तो मैंने यही कहा कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए वो मैं बता देता हूं लेकिन कैसा बीता है वो तो यही बताएंगे मैं कैसे बताऊ <laughs> <laughs> वो मैं नहीं बता सकता <laughs> इतना दिखावा है इतना दिखावा है रोज झगड़ा करेंगे वर्षगांठ के दिन उत्सव मनाएंगे तिलक करेंगे पूजा करेंगे स्वामी जी को सामने से प्रणाम कर लेंगे पीछे कहेंगे महाराज का बाकी तो सब ठीक है लेकिन आ, लेकिन लगा देते ये जो ऑडियंस होता है ना बुरा मत मानना ये महात्माओं को वक्ताओं को सर्टिफिकेट देता है हाँ वो महाराज ऐसे थे वो महाराज ऐसे थे ये महाराज ऐसे हाँ तो जो सर्टिफिकेट देता है वो बड़ा होता है कि सर्टिफिकेट पाने वाला बड़ा होता है आ, कौन बड़ा होता है देने वाला तो आप बड़े है ना हमसे ये जो हालत है ये संसार की सच्चाई है यही संसार की सच्चाई है आ, तो संसार के सच्चाई अगर देख ले तो सही में वैराग्य हो जाएगा अगर वास्तव में कोई देखने लग जाए कि सच्चाई क्या खाली अब अगर ये मान के चलो ऐसे ही चलता है भाई तो ऐसे ही चलता है तो चला ही रहो तो चलता ही है सही बात यही है तो प्रश्न यहां तक आ गया क्या यह संसार से छूटने का वास्तव में आपका मन है संसार माने कोई जंगल में नहीं जाना हिमालय नहीं जाना संसार के राग द्वेष से अपने पराये से मैं मेरे से तू तेरे से जिसको हम लोग माया बोलते माया माने मन की मान्यता जो मान मान करके हमने बंधन में अपने को बांध लिया है उसका नाम है मान्यता उसका नाम है मन उसी का नाम है माया माया का सूक्ष्म रूप का नाम ही मन है तो क्या छूटने का मन हो रहा है और अगर हो रहा है तो फिर क्या करें तो फिर खोज करो अगर ऐसा कोई साधक है जिसका मन छटपटा रहा है कि सच्चाई का अनुभव कैसे करें सत्य का साक्षात्कार कैसे करें शाश्वत शांति क्या है सच्चा सुख क्या है इसका अनुभव कैसे हो अगर ऐसा मन हो रहा है तो क्या करें तो ऐसे संत की खोज करें जिसने शाश्वत शांति का अनुभव किया हो उसी का नाम है गुरु गुरु नहीं उसका नाम है सदगुरु सदगुरु इसलिए गुरु के साथ सदगुरु जोड़ दिया जाता है क्योंकि गुरु तो शिक्षा गुरु भी है संगीत जो सिखाता है संगीत गुरु है जो आपको प्रोफेसर पढ़ाता है एजुकेशन देता है वो शिक्षा गुरु है तो यहाँ गुरु के साथ सदगुरु जोड़ दिया जाता है क्यों सदगुरु वो जिसने सत्य का साक्षात्कार किया हो और किया ही ना हो आपको कराने में समर्थ हो उसका नाम सदगुरु तो खोज वो छोड़ करके फिर उसको खोजना चाहिए और वो गुरु की पहचान भी यहाँ लिख दिया भागवत जी ऐसा विलक्षण ग्रंथ है इसको अगर प्रेम से पढ़ें तो अन्य ग्रंथ पूरे जीवन में प्रत्येक प्रश्न का जवाब इसमें मिलेगा गुरु कैसा हो वो बताते श्रीमद भागवत में प्रपद्येत जिज्ञासु तस्मा गुरु प्रपद्य जिज्ञास ब्रपशमाश्र तस्मात् तस्मात् मन अगर संसार से हा उच्चाटन हो रहा है उदासीनता हो रही भागने का मन हो रहा है छटपटाहट हो रही वृंदावन में एक महापुरुष हुए हैं लाला बाबू और इधर 50 60 70 साल के बीच में हुए बंगाल के थे बंगाल के जमींदार थे वो जब भी प्रातः काल उठ के बैठते थे रोज उनके मन में आता था आ, बाके बिहारी का ध्यान और बिहारी जी से उनके मन में रोज पूछते थे प्रभु वो दिन कब होगा जिस दिन मैं सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ जाऊंगा और आपके राधे श्याम राधे श्याम का जप करूंगा ब्रजवासियों के रोटी मांग के खाऊंगा और आपका दर्शन करूंगा हाँ रोज चिंतन होता था रोज प्रातः प्रातःकाल उठने के बाद यही याद आती थी रोज यही याद आती थी हमारे आपके जीवन का प्रेम क्या है इसे पता लगता है सोते समय क्या याद आता है और जागने के साथ सबसे पहले क्या याद आता है इससे पता लगता है कि हमारे जीवन का अटैचमेंट कहाँ पे रोज यही चिंतन होता था एक दिन उनको बहुत देर बैठे रहे ध्यान में बिहारी जी के बांकी बिहारी के बहुत देर हो गई स्नान इत्यादि में उनका जो सेवक था वो धीरे से जाके डरते डरते बोला बाबूजी, समय हो गया है उसको कहने का मतलब था कि स्नान इत्यादि का समय हो गया बहुत देर से बैठे हुए थे ध्यान में वो तो बिहारी जी का ध्यान कर रहे थे उनको सेवक की आवाज में बांके बिहारी का बोलावा सुनाई दिया वो ध्यान में बैठे हुए थे उनको लगा कि अरे मैं जिसके लिए सोच रहा था वो बिहारी जी ही तो बोल रहे हैं कि समय वृंदावन आने का हो गया और केवल सोचा नहीं कल्पना नहीं की वो बिस्तर से उठे उसी समय बंगाल से वृंदावन के लिए चल पड़े वृंदावन आगे तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक वाक्य सुना और घर छूट गया बहुत दिन से छटपटाहट थी बहुत दिन से तड़प थी वो दिन कब होगा जब मैं बिहारी जी का भजन करूंगा संतों का साथ करूंगा आ? उस वातावरण में रहूंगा जहां केवल भक्ति की चर्चा होती है भगवान की चर्चा होती है दूसरी चर्चा होती नहीं है और आकर के फिर बड़ा सुंदर मंदिर बनाया लाला बाबू का मंदिर बना हुआ है रंगजी के मंदिर के बगल में वृंदावन बड़ा सुंदर मंदिर बनाया जीवन भर ब्रज में वास किया अंत में ब्रज की प्राप्ति हुई तो जब ऐसी अवस्था हो जाए तब क्या करे बोले फिर गुरु की खोज में निकले सदगुरु सदगुरु के पहचान क्या है यहां लिख दिया आ? शाब्दे परे निष्णातम ब्रह्मश्रयम सदगुरु कौन शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में जो निष्णात है शब्द ब्रह्म माने शास्त्र वेद शास्त्र का जो ज्ञाता है श्रोत्रिय है और पर ब्रह्म माने ब्रह्मनिष्ठ जो अनुभवी है क्यों दोनों क्यों चाहिए अगर केवल वो अनुभवी है अनुभव किया है और कोई पंडित आ गया पूछने के लिए वो शास्त्र की कोई पंक्ति पूछ दिया तो उसके लिए थोड़ा कठिन जाएगा श्रद्धालु का समाधान तो हो जाएगा लेकिन जिसकी तर्क बुद्धि है जो बहुत शास्त्र पढ़ के आया है वो शास्त्र के कोई पंक्ति पूछ देगा तो थोड़ा कठिन होगा उसका समाधान करना अपने कल्याण के लिए सोत्री होना आवश्यक नहीं अपने कल्याण के लिए तो ब्रह्मनिष्ठ हो गया आत्मानुभूति हो गई स्वाभाविक कल्याण होना नहीं है कल्याण न होने का भ्रम ही तो हटता है महाराज श्रोतरी चाहिए दूसरों के लिए विद्वता चाहिए दूसरों के लिए जो प्रश्न करते हैं तो श्रोत हो ब्रह्मनिष्ठ हो श्रोत्री माने वेद शास्त्र का जानकार हो जिससे लोगों का समाधान कर सके और केवल जानकार होगा पढ़ा लिखा होगा फिलॉसफी का प्रोफेसर होगा तो आपको सुना तो बहुत कुछ देगा लेकिन आप अगर उसको जीवन संबंधी साधना संबंधी प्रश्न करेंगे तो उसका ठीक ठीक जवाब उसको कठिन पड़ेगा क्यों साधना किया नहीं अगर ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप वृंदावन नहीं गए और वृंदावन आपको जाना है तो आपको गाइड कैसा चाहिए जो वृंदावन के विषय में पढ़ा भी हो और वृंदावन को जिसने देखा भी हो yeah? जिसने वृंदावन को देखा हो और वृंदावन के विषय में ब्रज साहित्य पूरा पढ़ा हो yeah? केवल देखा है तो जितना देखा है उतना दिखा देगा लेकिन ब्रज साहित्य में जो छोटे छोटे ब्रज चौरासी कोष के विषय में जो लिखा है उसको नहीं पढ़ा तो कहां से बताएगा और अगर खाली पढ़ा है तो जितना पढ़ा है उतना ही सुना देगा अगर उसको पूछ लिया जाए कि राधा कुंड दाहिने है कि कृष्ण कुंड दाहिने है तो कहां से बताएगा तो जो देखा होगा वही बताएगा तो ब्रह्मनिष्ठ होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो देखा है और जो देखा होता है उसकी अलग भाषा होती है उसका अलग आनंद होता है हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंड जी महाराज से एक बार बम्बई में किसी ने पूछा एक साधक ने आप भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर कथा करते इतनी सुंदर चर्चा करते आप पढ़ के करते हैं या आपने देखा है श्री कृष्ण को देखो जो यंग जनरेशन होती हो तो सीधे प्रश्न करती हमारे गुरु जी मुस्कुराए उन्होंने कहा मैंने इन्हीं आंखों से देखा है और ऐसे देखा है जैसे तुमको देख रहा हूं जागृत अवस्था में देखा है और तुम सब कुछ छोड़कर के ईश्वर के लिए मेरे पास आ जाओ तो मैं तुमको भी दिखा सकता हूं इसका नाम सदगुरु है आज कौन दावे के साथ बोल सकता है इसका नाम सदगुरु है महाराज जी कहते थे अब हमारी वो अवस्था नहीं कि नहीं बताना ठीक साधक अवस्था में मना होता है अगर भगवान का कुछ स्वप्न हो भगवान का कुछ लीला में दर्शन हो भगवान का दर्शन हो तो सबको नहीं बताना चाहिए गुरु को बताना चाहिए लेकिन जब वो पूर्ण अवस्था में पहुंच गए जहां सर्वत्र ठाकुर का ही दर्शन होने लग जाता है वहां बताना न बताना की आवश्यकता नहीं रह जाती है गुरु ने कहा ऐसे ही देखा जैसे तुमको देखा तो जो देख के वर्णन करता है उसका एक आनंद अलग होता है। आप वृंदावन के विषय में पढ़ के सुनाएंगे तो थोड़ा तनाव जरूर रहेगा हाँ भूल ना जाए ये इसके बाद क्या इसके बाद क्या है अगर आपने वृंदावन को देखा है तो खुशी खुशी बताएंगे आप जब वर्णन करेंगे तो आपके सामने वो झांकी चलती रहेगी हाँ आंखों के सामने वृद्धावन चलता रहेगा अब देख देख के सुनाएंगे जिसमें आपको भी रस आएगा और सुनने वाले को भी रस आएगा एक प्रोफेसर जो पढ़ाता अलग ढंग का होता है एक अनुभवी महात्मा जो बोलता है वो अलग ढंग का होता है तो गुरु कैसा होना चाहिए जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो स्रोत्रिय माने शास्त्र का विद्वान हो और ब्रह्मनिष्ठ माने जिसने भगवान का अनुभव किया हो दर्शन किया हो आत्मानुभूति कहो ब्रह्मानुभूति कहो भगवदानुभूति कहो भक्ति के रास्ते में उसको भगवत साक्षात्कार कहा जाता है वेदांत के माध्यम सुख को ब्रह्मानुभूति कहा जाता है ब्रह्म साक्षात्कार कहा जाता है यही यह हमारी श्रुतियों ने भी कहा है परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त कृत कृत तद विज्ञाथम सगुर में वागछेद समित पाणी जो भागवत में लिखा है इसलिए हमारे ने लिख दिया निगम गलितम फलम सारे वेद शास्त्रों का का जो सार है वो भागवत है वो ये मंत्र और भागवत का ये श्लोक एक ही अर्थ है दोनों का परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया कर्म से प्राप्त होने वाला जितना इस लोक का सुख है और परलोक का सुख है उसको देख करके जिसको निर्वेद हो गया है हा? निर्विण हो गया है निराश हो गया है उदास हो गया है वैराग्य हो गया है परीक्ष लोकान कर्मचित ब्राह्मणों जो है, जो स्वयं सिद्ध स्वरूप है वो कुछ करने से प्राप्त नहीं होगा वो अनुभव से प्राप्त होगा क्या करें तद्विज्ञानार्थम उसको जानने के लिए अनुभव करने के लिए गुरुमेवाभिगछित गुरु में एव गुरु के पास ही जाना होगा और कैसे गुरु के पास स्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जो स्रोत्रिय हो ब्रह्मनिष्ठ हो और जाना ही होगा अभिगच्छेत एवं गुरु के पास आपको जाना होगा कि गुरु जी आपके पास आएंगे हाँ। आजकल कई ऐसे भी होते महाराज गुरु जी अगर आ जाए स्वयं तो और अच्छा होगा नहीं नहीं नहीं उत्कंठा होगी तो आपको जाना होगा आजकल कई लोगों को अपने पैसे का अपनी ताकत का जोर होता है अरे हम जिसको चाहे उस महात्मा को बुला सकते हैं। वो प्रोफेशनल महात्मा को बुला सकते हैं बुरा मत मानना साधु को नहीं बुला सकते हम्बई में एक ट्रस्ट है नाम नहीं लूंगा आध्यात्मिक ट्रस्ट है संतों को बुला बुला के प्रवचन कराते हैं पूरे साल प्रवचन चलता है मैंने एक बार दस दिन वहां प्रवचन किया तो उनके ट्रस्टी लोग आए बोले एक महीने का समय दे दीजिए अगले साल के लिए मैंने कहा एक महीना तो नहीं दे सकता और जगह भी समय देना होता है ट्रस्टी कहते हैं कि हम आपको सामने से बोल रहे हैं महीने समय दे दीजिए आप मना कर रहे हैं मैंने कहा भाई सबको समय देना होता है बोले हमारे यहां संतों के पत्र आते हैं कि हमारा प्रवचन कराइए हमारी ऐसी संस्था है मैंने कहा बुरा मत मानिएगा जिनके पत्र आते हैं वो प्रोफेशनल संत होंगे वो वास्तविक संत नहीं होंगे हा? वो बखता हो सकते हा? अरे साधु को क्या जरूरत है कि कोई हमारा प्रवचन करावे जिसके दस बार गरज हो आकर के सुने और जिसको कल्याण करना है सुने साधु को भोजन और, और कपड़ा चाहिए बाकी क्या चाहिए जो सोचता है हम शक्ति और संपत्ति के माध्यम से साधु को अपने कंट्रोल में कर लेंगे वो ना समझ है, वो ना, समझ है। वो ना समझ है वो प्रोफेशनल साधु को कर सकता है जिस साधु को आपसे कुछ चाहिए उसको कर सकता है आपसे डोनेशन चाहिए आपसे कुछ व्यवस्था चाहिए उसको आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं लेकिन जिसको खाली ठाकुर से चाहिए दुनिया से कुछ नहीं चाहिए वो केवल ठाकुर के, के बश में होता है कैसी व्यक्ति के बश में नहीं होता है वो प्रेम के बश में जरूर होता है प्रेम के बश में भाव जहां पर होगा प्रेम जहां पर होगा हमारे गुरु जी को हमने देखा है पूजो स्वामी अखंडानंद जी महाराज को एक बहुत बड़े उद्योगपति गुरु जी जाते थे वृंदावन में सिंधियों का एक स्थान है शायद खेतान जी को मालूम कि नहीं कन्होड़िया जो को मालूम होगा कोकिल साई क्या कोकिल साई बहुत अच्छे संत हुए सिंधियों के वृंदावन में वहां जाते थे अब सिंधियों का भाव बहुत था प्रेम बहुत था लेकिन उनका आचार विचार थोड़ा जैसे दोनों हाथ से परोस देना जूठा उठा उनको समझ नहीं आता था इसका उठाया उसको दे दिया उसका उठाया उसको दे दिया तो एक बहुत बड़े उद्योगपति महाराज जी के भक्त उनको भी आप लोग जानते हैं लेकिन नाम लेना ठीक नहीं है उन्होंने कहा महाराज आप उस सिंधियों के हमत जाया करिए क्यों अरे बोले वो ऐसे खिला देते हैं जूठा उठा का ध्यान नहीं रखते हैं और सिंधी बड़े प्रेमी थे कुछ सिंधी आके महाराज जी ऐसे लिपट जाते थे महाराज जी दो तीन बार टालते रहे फिर वो बोले महाराज जी आप वहां जाते हैं वो ऐसा व्यवहार करते हैं आपका कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखते जूठा उठा कर देते लिपट जाते गुरु जी बोले तुमको आना है तो आओ नहीं आना है तो मत आओ तुम्हारे जैसे उद्योगपतियों को दस उद्योगपति में एक एक सिंधी प्रेमी पे न्यौछावर कर सकता हूँ ऐसा जवाब दिया वो सही में नाराज हो गए साल तक नहीं आए गुरु जी के पास उनके घर में ऐसी दुर्घटना हुई बहुत भयंकर दुर्घटना हुई बाद में गुरु जी से आके माफी मांगा और फिर वावश जीवन भर आते रहे शायद कनोड़िया जी समझ गए होंगे जिस परिवार की बात तो ये जो महात्मा होते महात्मा प्रेम के बसीभूत तो हो सकते लेकिन वो किसी शक्ति के संपत्ति के बसीभूत नहीं होते उसी का नाम गुरु होता है उसी का नाम सदगुरु होता है और हमने तो अपने गुरुदेव को देखा है पूज स्वामी अखंडानंद जी महाराज को पूज रोटी राम बाबा को उनका जीवन देखा है तो साधु कैसा हो गुरु कैसा हो जो शास्त्र का विद्वान हो और ठाकुर का अनुभवी हो भगवान का अनुभव किया हो तो भाई पता कैसे लगे आज कोई भी कह सकता है कि हमने भगवान का अनुभव किया भगवान का दर्शन किया है आज ऐसे भी बहुत गुरु घूम रहे जो कह तीन दिन में कुंडली जागरण मैंने तो एक बार होर्डिंग पढ़ा दिल्ली में लगा हुआ था तीन दिन में कुंडलिनी जागरण मैंने कहे तो हद हो गई अगर तीन दिन में कुंडलिनी जागरण हो गई तो जो हिमालय में हमारे बाबा जी लोग साधना कर रहे हो तो बेकार ही गया तीन दिन में कुंडली जागरण कहां से हो जाएगा तो ऐसे भी गुरु हैं जो कहते हैं हमने भगवान को देखा आपको दिखा देंगे कुछ नस वगैरह दबाना भी जानते हैं जिससे कुछ ज्योति होती दिखाई देने लग जाती ठीक है ठाकुर ने सबकी व्यवस्था की है ऐसे गुरु भी हैं उनके शिष्य भी हैं सबकी व्यवस्था चल रही है लेकिन सदगुरु उनको नहीं कह सकते हम लोग सदगुरु तो कैसे पता लगे कि वास्तव में सदगुरु है कि नहीं वास्तव में इन्होंने ईश्वर का अनुभव किया है कि नहीं अगर वो आपके कुंडलिनी जागरण करके आपको स्वस्थ प्रसन्न आनंद का अनुभव करा देते हैं लेकिन आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते आपसे कुछ चाहते नहीं ध्यान से सुनना अरे जिसने ठाकुर का अनुभव कर लिया है वो दुनिया से क्या चाहेगा वो दुनिया से क्या अपेक्षा रखेगा अगर वो कुंडलिनी जागरण करा के भगवान का दर्शन करा के आपसे फीस लेते हैं तो बुरा मत मानना अभी शायद उन्होंने स्वयं भी दर्शन नहीं किया है हा? जिसने श्री राम का दर्शन कर लिया श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया ठाकुर का दर्शन कर लिया वो तुमसे दर्शन कराने की फीस लेगा दर्शन के फीस लेगा वो उसको फीस की जरूरत है अगर फीस की जरूरत है तो अभी उसने भगवान का दर्शन नहीं किया है हा? बुरा मत मानना कर यहाँ कोई उनके फॉलोअर या किसी के भी फॉलोअर बैठे हों जहा फीस लेके दर्शन कराया जाता है जहाँ समाधि का दर्शन कराने के लिए टिकट लगाया जाता है हहराज समाधि में जा रहे हैं अरे भाई पहले ऋषि लोग समाधि लगाते थे महाराज समाधि में जा रहे हैं तो जाओ लेकिन होर्डिंग किस लिए लगा रहे महाराज का दर्शन करो पैसा चढ़ाओ फीस चढ़ाओ तो इसलिए पता कैसे लगे कि ये गुरु सदगुरु है कि नहीं इन्होंने भगवान का दर्शन किया है कि नहीं सीधी सी बात है संन्यास का जो मंत्र है कंचन कामनी और कीर्ति तीनों के प्रति जिसका अट्रैक्शन समाप्त हो गया है वही वास्तव में सदगुरु होता है वही भगवान का दर्शन किया हुआ होता है हा? अब समझ गए ना कंचन माने संपत्ति संपत्ति के प्रति जिसका अट्रैक्शन नहीं है ठीक है बहुत संत तो ऐसे भी हुए जो पैसे का स्पर्श ही नहीं करते थे रोटी राम बाबा को हमने देखा हमारे गुरु जी का ऐसा कोई दुराग्रह नहीं था पहले वो भी नहीं लेते थे फिर संतों ने कहा तो ठीक है आता है तो आने दो नहीं आता है तो नहीं आने दो जो आता था अच्छे काम में लगा देते थे अट्रैक्शन नहीं था कंचन कामिनी स्त्री पुरुष के प्रति अगर महिला संत है तो पुरुष के प्रति पुरुष संत है तो महिला के प्रति जिसका अट्रैक्शन नहीं है दूसरी पहचान पहले पहचान पैसे के प्रति दूसरी प्रति स्त्री पुरुष के प्रति और तीसरी पहचान नाम के प्रति हाँ मेरा नाम अखबार में क्यों नहीं छपा है मेरा नाम छोटे अक्षरों में क्यों दिया गया है मेरा नाम नीचे क्यों लिखा गया ऊपर क्यों नहीं लिखा गया कंचन की घाटी पार होने के बाद भी कीर्ति की घाटी प्रतिष्ठा की घाटी अरे वो तो मेरा जूनियर है उसका नाम मेरे से ज्यादा कैसे हो गया हाँ ये प्रतिष्ठा की घाटी ये प्रतिष्ठा की घाटी भी संतों में बहुत दूर तक दिखाई देती है बुरा मत मानना अगर तीन शंकराचार्य एक साथ आ जाए तो उनको एक मंच पे बैठाना कठिन होता है हाँ बुरा ये हमारे धर्म की हालत है आज उनको इंची टेप से नाप के उनका सिंघासन लगाना पड़ता कि किसी का ऊंचा नीचा ना हो जाए अरे भाई जो इंची टेप से नाप के सिंघासन में बैठते हैं इतना है कि एक इंच नीचा ऊंचा हो जाए तो झगड़ा हो जाएगा वो आपको माया से छुड़ाएंगे क्या बोल दो हाया ना नहीं ना मैं किसी की निंदा करने के लिए नहीं बैठा हूं यथार्थ अगर यथार्थ सुनना चाहते हो तो यथार्थ लिखा आया जो थोड़ा ऊंचा नीचा होने से ही झगड़ा हो जाता है जिसका और ये ऊंचा नीचा किसके लिए होता है शरीर के लिए कि आत्मा के लिए आ, शरीर के लिए जिसका अपना शरीर का अध्यास खत्म नहीं हुआ है वो अपने शिष्य के शरीर का अध्यास कहां से खत्म करेगा कैसे खत्म करेगा तो कंचन कामनी और कीर्ति पैसे के प्रति बस ये तीन सूत्र याद कर लेना कई लोग कहते हैं महाराज कैसे पता लगे कि साधु महात्मा ठीक है कि नहीं ठीक है अच्छे बुरे हमेशा रहे कम ज्यादा होते रहते भाई त्रेता में भी तो काल नेमी महात्मा बनके के हनुमान जी को धोखा दे रहा था दे रहा था ना त्रेता में भी ऐसा महात्मा का प्रमाण है द्वापर में भी प्रमाण है और कलयुग में तो ज्यादा ही प्रमाण है कलयुग में तो काफी है लेकिन हमको क्या करना है हमको अपना थर्मामीटर रखना है किसी भी साधु के पास जाओ महात्मा के पास जाओ एक तो बहुत जल्दी मत करो पुराना समय में संतों की कहावत थी गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान बहुत जल्दी मत करो हा? साल भर छह महीना उनके पास जाओ आओ सत्संग सुनो उससे उनकी सच्चाई का पता लगेगा दिखेगा कि वास्तविकता क्या है क्योंकि मंच पे सब लोग अच्छा बोलते व्यवहारिक जीवन क्या है उसको पता लगता उससे पता लगेगा उनके पहचान का तो महाराज तो तीन सूत्र याद कर ले अगर संपत्ति के प्रति आकर्षण है पैसा इकट्ठा करने में लगा है कोई बाबा जी के बेश में तो माफ करिएगा वो अभी ठाकुर का दर्शन नहीं किया है अगर महाराज किसी वासना में पड़ा हुआ है अभी उसने ठाकुर का दर्शन नहीं किया है अगर वो अपनी प्रतिष्ठा में हाँ अपना ही नाम ज्यादा हो जाए सबसे ऊपर हो जाए इसमें लगा हुआ है तो जब तक अपना पराया बना हुआ है तब तक माया का बंधन नहीं छूटा है हमारे महाराज जी को हमने देखा है इसलिए जितना शास्त्र में लिखा है हम लोग देखते हैं सब सारे गुण हमारे गुरुदेव में घटित होते थे हमारे महाराज जी का लिखा हुआ लेख गीता प्रेश में किसी व्यक्ति ने अपने नाम से छाप दिया लिखा हुआ हमारे गुरु जी का था जब छपा तो पता लग गया पता लगा तो स्वामी ओंकारानंद जी ने कहा कि तुम तो जी आपका लिखा हुआ है उन्होंने अपने नाम से छाप दिया गुरु जी बोले छाप दिया ना लोग पढ़ के आनंद लेंगे ले ना मेरे नाम से छपे या उसके नाम से छपे फर्क क्या पड़ता है लोगों का फायदा होना चाहिए इसका नाम ब्रह्मनिष्ठ है इसका नाम ब्रह्मनिष्ठ है हमारे नाम का कोई छाप दे तो हम तो झगड़ पड़ेंगे हमारा नाम कैसे छाप दिया तुमने अपने नाम से महाराज कहते थे सब नाम एक ही परमात्मा के हैं वो ये नाम हो वो नाम हो किसी नाम से छपा छपा तो सही हा? लोगों का फायदा तो होगा पढ़ के किसी भी नाम से पढ़े हमारे गुरुजी के पास एक साधक आए और गुरुजी को सुन के इतने प्रसन्न हुए इतना उनको भाव आ गया गुरुजी से कहा महाराज जी हमने दीक्षा तो दूसरे महात्मा से ले ली है लेकिन आपको सुन करके देख के लगता है कि दीक्षा तो आपसे लेनी चाहिए थी क्या मैं दोबारा दीक्षा आपसे ले सकता हूं गुरुजी का जवाब कितना सुंदर था यह ब्रह्मनिष्ठ एकात्मवाद अद्वैतवाद गुरु जी ने कहा तुमने जिस महात्मा से दीक्षा ली है उस रूप में मैंने ही तुमको दीक्षा दी हा? मैंने ही तुमको दीक्षा दी है दोबारा दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है तुम्हारी जिज्ञासा जो हो मेरे से पूछ सकते हो मैं तुम्हारी हर जिज्ञासा का समाधान करूंगा हा? मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम उनके शिष्य हो तो मैं नहीं बताऊंगा इसका नाम सदगुरु है इसका नाम ब्रह्मनिष्ठ है तो कंचन कामनी और कीर्ति ये तीनों के प्रति जिसका आकर्षण न होए समझ लेना इसने भगवान का दर्शन किया हुआ है अब तो गुरु की पहचान हो गई हो गई कि नहीं हो गई हाँ, अब आपको सूत्र बता दिया थर्मामीटर बता दिया हाँ, कोई जल्दी हड़बड़ाहट हाँ में किसी को गुरु मत बना देना हाँ कुछ दिन तो परंपरा चल पड़ी थी अब तो कम हो गई माइक पे दस पांच मंत्र बोल दिए जाते थे माइक पे हजार दो हजार आदमी बैठा है दस पांच मंत्र बोल दिए ऑडियंस को कह दिया जाता था जिसको जो अच्छा लगे छांट लो अरे कोई मार्केट लगा है हा? मार्केट लगा छांट लो मंत्र छांट लो अरे मंत्र गुप्त परिभाषण धातु से मंत्र शब्द बनता है मंत्र का अर्थ होता है जो बहुत गुप्त रूप से योग्य शिष्य को गुरु प्रदत्त करता है उसकी विधि बताता है उसका जपने का तरीका बताता है जपने का समय बताता है उसके साथ मेडिटेशन बताता है क्या ध्यान करना क्या प्राणायाम करना कैसे जपना उसका नाम मंत्र दीक्षा होता है ये मंत्र दीक्षा कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु तो नहीं है कि माइक पर बोल दिया और जिसका जो मन हुआ छांट लिया ना गुरु को पता न शिष्य को पता किसने कौन सा मंत्र लिया क्या किया तो ये जो हालत है ठीक है युग धर्म है लेकिन मैं तो कहता हूं हमारा ठाकुर इतना दयालु है ईश्वर इतना दयालु है जितने तरह के वक्ता हैं उतने ही तरह के श्रोता भी हैं <laughs> सबका काम चला रहा है जैसे कि पिता अपने सभी बच्चों को लायक बच्चे की भी व्यवस्था कर देता है नालायक बच्चे की भी व्यवस्था कर देता है ऐसे ईश्वर ने सबकी व्यवस्था की हुई है मेरे को कई लोग कहते हैं महाराज ऐसे ऐसे कथावाचक हैं कथा ही नहीं जानते कथा ही नहीं करते दिन भर नृत्य कराते हैं भजन कराते हैं भागवत के नाम पर फिर भी लोग वहां जाते हैं मैं उनको यही कहता हूं तुम्हारा कोई नालायक बेटा होगा तो उसके भोजन वोजन की व्यवस्था करोगे कि नहीं बोला हाँ क्यों नहीं करेंगे तो मैंने कहा यह सब परमात्मा के बेटे परमात्मा ने अपने सब बच्चों की व्यवस्था कर रखी है लेकिन उसने एक व्यवस्था कर रखी है सच्चे को सच्चे से जोड़ देता है चालाक को चालाक से जोड़ देता है। <laughs> जैसा वैसा श्रोता जो सच्चे उनको सच्चे मिल जाते हैं जो चालाक चालाक हैं उनको चालाग मिल जाते पीछे कई घटनाएं सुनने में आती थी हाँ कई शिष्य लोग अपने गुरु का पैसा लेके गायब हो गए <laughs> वो कौन थे <laughs> वो गुरु भी वैसे थे शिष्य भी वैसे थे वो जुड़े थे। ही इसीलिए थे तभी प्राय क्या है गुरु गुरु का अगर सिलेक्शन करना है तो ध्यान करके करे हंचन कामनी और कीर्ति तीनों के प्रति जिसका आकर्षण नहीं हमारे गुरु जी को हमने देखा है जिसने भी देखा है श्री राम कृष्ण मिशन में ह्रद्धे ठाकुर श्रद्धे स्वामी विवेकानंद जी महाराज इतनी कम अवस्था में सारे विश्व में जिन्होंने अपने सनातन धर्म का झंडा फहरा दिया क्यों क्योंकि वो सच्चाई को समझते थे यथार्थ को समझते थे उनका जो भाषण है अमेरिका का कितना प्रभावी भाषण है शिकागो का आज भी नेट में पड़ा हुआ है और यहाँ तो पूज्य स्वामी शांतात्मानंद जी ने बनाया हुआ है हम लोग देखे थे उसको थिएटर में दिखाते हैं क्या उसको मूवी बोलते हैं 3D डी इफेक्ट के जो मूवी है इतना सुंदर उसमें दिखाया इतने सुंदर उसमें जवाब है जिनको कोई समय ही नहीं दिया गया था वो ही मुख्य वक्ता हो गए और फिर बाद में सभा की यह हालत थी कि लोगों को बैठाने के लिए कहा जाता था कि अंत में स्वामी विवेकानंद जी बोलेंगे इसलिए तुम लोग बैठे रहो इसलिए लोग रुकते थे वहां ठहरते थे नहीं तो लोग बैठने को तैयार नहीं होते थे क्यों सच्चाई थी यथार्थ का साक्षात्कार था जहां कोई दुराग्रह नहीं था जहां कोई अपना पराया नहीं था जहां किसी से रागत द्वेष नहीं था उसका नाम गुरु होता है उसका नाम सदगुरु होता है हमारे गुरु जैसे कोई बोला महाराज ये नास्तिक है भगवान को नहीं मानता है गुरु जी बोले नहीं नास्तिक तो कोई होता ही नहीं अरे महाराज ये तो भगवान को मानता ही नहीं आप बोलते नास्तिक कोई नहीं होता है उसको बुलाया जो नास्तिक था बोले तुम सुख शांति चाहते हो कि नहीं बोले हाँ चाहते कोई दुख थोड़ा चाहता है बोले सुख शांति चाहते हो तो हमारे कृष्ण को ही तो चाहते हो सुख शांति का दूसरा नाम ही श्री कृष्ण है तुम जानते नहीं हो लेकिन फिर भी तुम चाहते कृष्ण को ही हो नास्तिक कहा हो तो हाँ। इसका नाम सच्चाई है इसका नाम गुरुत्व तो है हाँ। जो हर व्यक्ति के अंदर से ग्रंथि को खोल दे उसका नाम गुरु होता है महाराज तो ऐसे गुरु की खोज करना चाहिए तस्मात गुरुम प्रपदेत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परे निष्णातम ब्रह्मण्युपाश्रयम ह हाँ। श्रुति में दो लक्षण लिखें स्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ भागवत में एक तीसरा लक्षण और लिख दिया उप समाश्रय शाब्दे परे ये दो लक्षण तो हो गए जो शब्द ब्रह्म में निष्णात्मा ने श्रोत्रिय पर ब्रह्म में निष्णात्मा ने ब्रह्मनिष्ठ उप पहचान क्या है स्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है कि पहचान क्या यहां एक पहचान और लिख दी बोले जो स्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होगा हमेशा परम शांति उसके चेहरे पर आपको दिखाई देगी जो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता जिसका चित्त भाई आत्मा तो कभी विचलित होता ही नहीं क्योंकि आत्मा तो स्वयं शुद्ध स्वरूप है ज्ञानी का भी अज्ञानी का भी परिवर्तन तो चित्त का होता है ब्रह्माकार चित्त होता है रामाकार चित्त होता है कृष्णाकार चित्त होता है आत्मा तो ब्रह्म है ब्रह्माकार नहीं होता है ब्रह्माकार मन होता है ब्रह्मकार अंत करण होता है जो लोग कहते हैं महाराज ये तो चित्त में आया चित्त में गया अरे चित्त का ही तो सारा खेल है मन का ही तो सारा खेल है हमने अपने गुरुदेव के फिर बार बार हाँ, जितने दृष्टांत मिलते हमारे गुरुदेव के जीवन में घटते पूज्य स्वामी अखंडा नंदी महाराज को हमने देखा है कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी उनके चेहरे पर कभी रोष निराशा उदासी कभी देखी नहीं हाँ। क्यों उनकी दृष्टि में सारी लीला थी या तो माया की लीला थी या भगवान की लीला थी वेदांत के दृष्टि में इसको माया का परिणाम बोलते हैं ब्रह्म का विवर्त और माया का परिणाम वेदांत की भाषा में भक्ति की भाषा में इसको भगवान की लीला बोलते हैं। ऐसे आप समझो रामलीला में अगर कोई छोल्टा सीधा हो जाए भाई रामलीला में लक्ष्मण जी को भी शक्ति लगी राम जी रोने लग गए तो क्या रामलीला देखने के बाद आप मेघनाथ की पिटाई करते हैं कि आपने क्यों लक्ष्मण जी मारा करते हैं क्या अच्छा रामलीला में राम अगर बहुत अच्छा रोल करे तो रामलीला के बाद क्या उसकी पिटाई होती है कि तुमने इतना उपद्रव क्यों किया कि पुरस्कार मिलता है पुरस्कार मिलता है रामायण सीरियल में जिसने रावण का रोल किया अरविंद त्रिवेदी उसको कई जगह पुरस्कृत किया गया हर एक्चुअल लाइफ में वो राम भक्त है रामायण सीरियल में रावण का रोल करने के बाद उसने प्रमोच कर लिया कि आगे से मैं कोई खलनायक का रोल नहीं करूंगा क्योंकि राम भक्त है राम के विरोध में बोलना पड़ता था उसको रोल करता था तो जिसकी दृष्टि में सब रोल चल रहा रामलीला चल रही है वो कैसे उसका चित्त व्याकुल होगा हमारे गुरुदेव के जीवन में एक घटना और सुना दू हड़ी मजेदार घटना है बम्बई की बंबई में महाराज जी प्राय जुलाई अगस्त में रहते थे बरसात में और प्रेमपुरी आश्रम में प्रवचन करके फिर गाड़ी से अपने फ्लैट में आते थे उस समय एसी एयर कंडीशन गाड़ियां बहुत कम होती थी नॉर्मल गाड़ियां होती थी तो बोले प्रेमपुरी आश्रम से आ रहे थे अपने बिपुल फ्लैट में और वर्षा हो रही थी किसी दूसरी गाड़ी ने ओवरटेक किया रास्ते में गड्ढों में पानी भरा हुआ था थोड़ा बहुत ओवरटेक किया तो उस दूसरी गाड़ी के चक्के से जो पानी उछला वो जिसमें गुरुजी बैठे थे उस गाड़ी के सीधे कांच के अंदर गया और गुरुजी के चेहरे पे चला गया थोड़ा पानी अंदर चला गया वो जो भक्त गुरुजी को लेके जा रहा था इतना गुस्सा आया इतना गुस्सा आया वो गाड़ी को दौड़ाया अभी इस गाड़ी वाले को देखता हूं ऐसा ओवरटेक किया कि हमारे गुरु जी के होड का पानी गुरु के मुख में आ गया गुरु बोले भाई गाड़ी आराम से चलाओ भगवान का चरणामर्द तो रोज ही लेते हैं आज गाड़ी का चरणामर्द भी मिल गया तो क्या समस्या है आप कल्पना कर सकते वो इतना गुस्से में था भक्त जो लेके जाओ तो गाड़ी दौड़ाने लग गया बोले शांति से चलाओ कोई दुर्घटना नहीं हुई है भगवान का चरण मूर्त रोज ही लेते हैं आज गाड़ी का मिल गया बिना चाहे कोई बात नहीं इसका नाम ब्रह्मनिष्ठ है इसका नाम ब्रह्मनिष्ठा है इसका नाम, नाम आनंद है कैसी घटना हो जाए ब्रज के एक संत एक बार गुरु जी को अपशब्द बोलने लग गए लोग पकड़ के उनको हा मारने के लिए तैयार हुए गुरुजी ने कहा उनको छोड़ दो हम लोग ब्रजवासी हैं आपस में गाली गलौज मजाक में करते रहते हैं जो गाली दिया गुरुजी को उसने छुड़ाया किसने गुरुजी ने उसको छुड़ाया आ, क्यों जब तक भगवत दर्शन नहीं होगा आत्म दर्शन नहीं होगा ये अनुभूति नहीं आ सकती है वृंदावन में अपने आश्रम में नृत्य गोपाल भगवान का मंदिर है कृष्ण भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है गुरु के सामने वहां आ, सोने चांदी के ज्वेलरी चांदी की बांसुरी मुकुट ये सब ठाकुर जी को धारण होता ही था दो बार बांसुरी वहां की चोरी हो गई ठाकुर जी की चोर की चोरी हो गई नहीं? <laughs> जो सबकी चोरी करता है उसी की चोरी हो गई ब्रज की महिमा दो बार चांदी की बांसुरी चोरी हो गई मैं उस समय विद्यार्थी था वहां आश्रम में गुरु जी ने कहा भाई जरा पता तो लगा ठाकुर जी की बांसुरी कौन चुरा ले जाता है तीसरी बार फिर बांसुरी रख दी गई भगत लोग देने वाले बहुत थे तीसरी बांसुरी रखी गई हम लोगों के विद्यार्थियों की ड्यूटी थी कि तो हम लोग छिप छिप के ध्यान देने लग गए कौन आता है कौन जाता है पुजारी को वहां से हटा देते थे कि भाई चोर को पता लगे कि कोई नहीं हम लोग अगल बगल छिपे रहते थे वो तो दो बार ले गया था तो उसकी आदत पड़ी थी तीसरी बार फिर आया वो देखा इधर उधर तो कोई नहीं लगा बांसुरी लेके भागने लग गया हम लोगों ने पकड़ लिया एक दो थप्पड़ भी पड़ गए विद्यार्थी थे बहुत पकड़ के गुरु जी के पास ले गए हम लोग तो बहुत प्रसन्न थे चोर पकड़ा गया हा गुरु जी बहुत प्रसन्न होंगे हम लोगों से प्रसन्न तो हुए लेकिन हम लोगों को कहा तुम लोग बाहर बैठो इसको हमारे पास भेजो हम लोग बाहर बैठ के उसको अंदर बुला लिया उसको बोले कि बांसुरी दे जाओ और पीछे के दरवाजा हम खुलवा देते वहां से भाग जाओ हम लोग बाहर बैठे हाँ, कोठी में दो दरवाजे हैं जो लोग गए एक आगे का एक पीछे का चोर को भगा दिया बोले आगे से आना मत और ये बांसरी वापस दे जाओ नहीं बाहर जो विद्यार्थी बैठे हैं बहुत मारेंगे तुमको आप कल्पना कर सकते हैं जिसके आश्रम में चोरी कर रहा है उस चोर को गुरु जी ही रक्षा करके भगा दिए पीछे से बहुत देर हो गए हमने कहा गुरु जी कहाँ गया वो बोले हो तो भाग गया <laughs> भाग गया कि भगा दिया हाँ? माने एक चोर के प्रति भी जिसका आत्मा भाव है भगवदभाव है इसका नाम है ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष इसका नाम है सदगुरु तो अगर माया से छूटना है इसलिए कहा जाता है ना सत्संग करो कई लोग कह देते महाराज हम सीडी सुन लेते हैं टीवी में सुन लेते हैं, ठीक है वो भी अच्छा उसका भी फायदा होता है लेकिन जब लाइव सुनोगे ना बैठ के उसमें उनके चेहरे के जो इंप्रेशन होंगे उनकी जो एक मस्ती होगी उनकी एक जो खुमारी होगी वो शब्द यहां से चल करके तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेंगे हाँ वो उतना प्रभाव उतना प्रभाव पुस्तक और टीवी से नहीं होगा होगा फायदा होगा लेकिन उतना नहीं होगा तो महाराज हमारे गुरु जी की मस्ती कोई देखता था ना हाँ तो उसको लगता था ये कोई महापुरुष संत है एक बार गुरु जी पहले पैदल चलते थे हाँ पूरा विरक्त जीवन था हम लोगों ने आप लोगों ने बाद का जीवन अगर देखा होगा ठीक है बाद में भक्त लोगों ने थोड़ा वैभव बना दिया पैदल चलते थे पैसा नहीं लेते थे भिक्षा मांग के खाते थे वृंदावन से हरिद्वार पैदल पैदल आ रहे थे गंगा जी के किनारे किनारे शुकताल के पास पहुंचे वहां कोई और गुरु जी का शरीर मोटा तगड़ा था तीन चार महात्मा और मोटे तगड़े साथ में एक कोई यंग आदमी को देखा चार पांच महात्मा मोटे तगड़े जा रहे तो व्यंग किया महाराज किस खेत का गेहूं खाते हो आप लोग हाँ इतने मोटे तगड़े हृष्ट दूसरा महात्मा होता तो नाराज हो जाता गुरुजी हंसे। देखो हाँ महापुरुष कितना अपनत्व आत्मीय भाव सबके साथ गुरुजी हंसे बोले हम बेफिक्री के खेत का गेहूं खाते हाँ कोई फिक्र जीवन में नहीं हाँ जहां मिल गया जैसे मिल गया इसलिए शरीर में वो पाचन होता है और शरीर हृष्ट होता है उसने दूसरा व्यंग्य फिर किया आज किसके घर में धावा है कहा चौपट करोगे आज <laughs> पांच महात्मा मोटे तगड़े जहां पहुंच जाएंगे उसका तो पूरे खत्म कर देंगे गुरुजी और हंसे बोले आज तेरे घर में ही धावा है <laughs> सत्य घटना है ये जीवन की सत्य घटना है वो व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया इतना इंप्रेस हो गया हास्तिकता छोड़कर चरणों में गिर पड़ा बोले महाराज आज आपकी भिक्षा मेरे घर में ही सब पांचों महात्माओं को अपने घर में भोजन कराया गुरुजी का शिष्य बन गया जब तक उसका जीवन था गुरुजी के पास हमेशा आता था, सुक्ताल का। महाराज तो ये क्या का नाम साधु है का नाम सदगुरु है जिसके देखने से आनंद झरता है जिसकी वाणी से आनंद झरता है जिसके चलने से आनंद झरता है जिसके सोने से जिसके उठने से क्यों चलते फिरते भगवान का नाम ही सदगुरु होता है हाँ जो चलता फिरता भगवान होता है उसका नाम सदगुरु होता है हमारे गुरु जी बोले तो आनंद बैठे तो आनंद देखे तो आनंद इतनी इतनी घटनाएं हैं उनके जीवन की कई बार मेरे को लोग कहते हैं कि आप संस्मरण लिखते क्यों नहीं मैंने कहा जब लिखने बैठता हूं तो याद नहीं आती कथा के समय याद आ जाती हे एक बार वृंदावन में कवि सम्मेलन हुआ एक विलक्षण बात आपको सुना देता हूँ आप सोच नहीं सकते कि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ऐसा प्रवचन भी कर सकता है कवि सम्मेलन हुआ वृंदावन में वो जो विद्यालय के प्रिंसिपल थे वो गुरु जी के भक्त थे झाजी बड़े अच्छे विद्वान थे राष्ट्रपति से पुरस्कार उनको मिला था अब गुरु जी को बोले कि अध्यक्षता आपको करनी कवि सम्मेलन की गुरु जी बहुत मना की मैं कोई कवि नहीं हूं कोई भक्ति वेदांत का सम्मेलन होता तो मैं चलता नहीं महाराज आप कोई करनी ठीक चले गए कवि लोग सब हास्य व्यंग की कविताएं करते हैं स्वाभाविक जिससे लोगों को हंसी आवे व्यंग हुए अध्यक्षी भाषण गुरुजी जी का जब आया तो गुरुजी जानते हो क्या बोले बोले सब यहाँ यंग कवि बैठे हैं एक बूढ़े को अध्यक्ष बना दिया है मैं बोलूंगा तो लोग यही सोचेंगे क्या करूं राम मुझे बुढा मिल गया <laughs> लोग सुन के दंग रह गए कि एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ये भी बोल सकता है आ? लोगों का आनंद झरता था उनकी वाणी में उनके चलने में तो जहां अब आपको शायद स्पष्ट हो गया होगा कि सदगुरु कैसा होता है हुआ अरे ना तो बोलो हुआ ना आ? कंचन कामनी और कीर्ति जहां तीनों का लगाव छूटेगा उसकी मस्ती को दुनिया में रुख कौन सकता है मस्ती में पर्दा डालने वाले तो यही तीनों हैं हमारे आपके जीवन में जो मस्ती नहीं रहती है हाँ चेहरा गिरा रहता है चेहरा मुरझाया रहता है कई लोग तो कथा में बैठेंगे ऐसे में आके बैठ जाएंगे हाँ कोई इंप्रेशन नहीं मैं एक बार बहुत बड़े उद्योगपति के घर में कथा किया उन्होंने मना कर दिया भाई हमारे परिवार के लोग रहेंगे मित्र मंडल परिवार बाकी नॉर्मल ऑडियंस का प्रवेश नहीं था मैंने कहा ठीक है फिर जब कथा शुरू हुई 10 मिनट हुआ 15 मिनट हुआ किसी के चेहरे पर कोई हाँ, कोई भाव नहीं सब ऐसे बैठे हैं, कोई ऐसे बैठा कोई ऐसे बैठा है मेरे को कहना पड़ा कि आप भागवत कथा सुन रहे हो या सुख सभा में शरण कर रहे हो <laughs> <laughs> तब जा करके मैंने कहा ऐसे मैं तीन घंटा नहीं बोल सकता जैसे तुम बैठे हो न तुमको जयकारा बोलना न तुमको कीर्तन करना बाहर के भक्तों को आने नहीं देना तो मैंने कहा मैं कोई कैसेट सीडी नहीं कि आप चालू कर दो मैं चालू रहू आप कैसे कुछ भी करते रहो तो ये जो हालत है हा? क्यों क्योंकि क्यों कंचन -क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों कामनी और कीर्ति के दुष्प्रभाव में पड़े हुए हा? कोई कंचन के पीछे कोई कीर्ति के पीछे कोई कामनी के पीछे यही तीनों दुख के कारण है ये तीनों का पर्दा जिसके जीवन में नहीं है उसका आनंद झरने लग जाता है वो स्वयं आनंदित रहता है और उसके साथ में जो आता है वो भी आनंदित हो जाता है इसका नाम होता है सदगुरु तो अगर हमारे जीवन में जिज्ञासा है अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के दुख और अशांति से छुटकारा कैसे मिले तो ऐसा सदगुरु अगर तुमको मिल जाए ईश्वर कृपा से हाँ ईश्वर कृपा से ऐसा महात्मा मिल जाए पहचान मैंने बता दिया तो यहाँ कम से कम जितने लोग बैठे वो तो नहीं भटकेंगे तीन याद कर लेना कंचन कामनी कीर्ति इनके प्रतिजन का अट्रैक्शन नहीं है वही तुम्हारा गुरु होगा वही तुमको भगवान का दर्शन कराएगा और ऐसा गुरु मिल जाए तो फिर पीछा मत छोड़ना वो आपसे बहुत बचेगा वो आपको चेला बनाने के लिए भटकाएगा घुमाएगा हा? क्योंकि उसको तुमको चेला बनाने में तो पक्का करके देखेगा कि श्रद्धा से बनना चाहता है या खाली भाव भावावेश में तो इसलिए ऐसा महापुरुष मिल जाए तो उसके शरणागत हो जाना और शरणागत हो जाओगे तो ईश्वर का दर्शन ठाकुर का दर्शन तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा तो आज का समय पूरा हुआ फिर ऐसे गुरु के पास हमको कैसे रहना चाहिए क्या क्या करना चाहिए इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे